महाभारत पर्व एक का सुभद्रा के कन्हने से जी को अभिमन्युवध का वृत्ता सुना व समुवाच कथन देव तो वासुदेव प्रतापवान् महाभारत युद्धम तत्कुरु अभिम्योधम वीर शोत्यक्रां महामति अिम वसुदेव भूदीति महामति माधोहित श्रुवा वसुदेव महात्म्य दुखशोका भवेदीति भति वैसे पाजी कहते हैं जन्मेजय प्रतापी नंदन भगवान श्री कृष्ण जब पिता के सामने महाभारत युद्ध का वृत्तांत सुना रहे थे उस समय उन्होंने उस कथा के बीच जान बुझ अभिमन्यु वध का वृत्तांत छोड़ दिया परम बुद्धिमान वीर श्री कृष्ण ने सोचा पिताजी अपने नाती की मृत्यु का महान अमंगलजनक समाचार सुनकर कहीं दुख शोक से संतप्त न हो उठे इनका अप्रिय न हो जाए इसी से वह प्रसंग नहीं तो तम परंतु सुभद्रा ने जब देखा कि मेरे पुत्र के निधन का समाचार इन्होंने नहीं सुनाया तब उसने याद दिलाते हुए कहा भैया मेरे अभिमन्यु के वध की बात भी तो बता दो इतना कहकर वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी तम पश्यती पतिताम वसुदे वितु तताम दृष्ट ही चा तो्याम सोपि दुखे न मूर्छित वसुदेव जी ने बेटी सुभद्रा को पृथ्वी पर गिरी हुई देखा देखते ही वे भी दुख से मूर्छित हो धरती पर गिर पड़े ततः स दौहित्रवध दुख शोक समाहत वसुदेव महाराज कृष्ण वाक्यम था प्रवीन् महाराज दोहित्रवध के दुख दुखसोक से आहत हो आखो वसुदेजकृष्ण से इस प्रकार कन ंडरक्ष सत्यवागुविस््रुता यदौत्रवधम वेद्य न ख्यापय शत्रुन् तेजनम तत्व ना चक्ष मे प्रभु बेटा कमल देहन तुम तो इस भूतल पर सत्यवादी के रूप में प्रसिद्ध हो शत्रुसूधन फिर क्या कारण है कि आज तुम मुझे मेरे नाती के मारे जाने का समाचार नहीं बता रहे हो प्रभु अपने भांजे के वध का वृत्तांत तुम मुझे ठीक ठीक बताओ स दव कथम शत्रु तोरणे दुर्मरमे काले प्राप्त यत्र में हृदय दुखान छतधान अभ्य विष्णुनंदन अभिमन्यु की आंखें ठीक तुम्हारे ही समान सुंदर थी हाय वह रणभूमि में शत्रुओं द्वारा कैसे मारा गया जान पड़ता है समय पूरा होने के पहले मनुष्य के लिए मरना अत्यंत कठिन होता है तभी तो यह दारुण समाचार सुनकर भी दुख से मेरे हृदय के सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते हैं किमब्रवी संग्रामे सुभद्रा मातरम प्रति मामी पुंडरी का चपलाक्ष प्रियम आहवृतः कस्किन पर कस्िन्खम न गोविंद तेनाज विकृतरीका संग्राम में अभिमन्यु ने तुमको और अपनी माता सुभद्रा को क्या संदेश दिया था चंचल नेत्रों वाला वह वा मेरा प्यारा नाती मेरे लिए क्या संदेश देकर मरा था कहीं वह युद्ध में पीठ दिखाकर तो शत्रुओं के हाथ से नहीं मारा गया गोविंद उसने युद्ध में भय के कारण अपना मुख विकृत तो नहीं कर लिया था स हे कृष्ण महातेजा श्लाघन महा्रत बाल भाव कथयत प्रभु श्रीकृष्ण व महातेजस्वी और प्रभावशाली बालक अपने बाल स्वभाव के कारण मेरे सामने विनीत भाव से अपनी वीरता की प्रशंसा किया करता था कच्चिंद्रोण कर कर्ण कृपादि धरण्या तमाम चक्षुकेश सद्रोणम चीस्म च कर्णम च बलीना वरम स्पर्धते स्मरणे नि दो पुत्रको मम मेरे बेटे का वह लाडलामु रणभूम में सदा द्रोणाचार्य भीष्म तथा बलवानों में श्रेष्ठ कर्ण के साथ भी लोहा लेने का हौसला रखता था कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि द्रोण कर्ण और कृपाचार्य आदि ने मिलकर उस बालक को कपटपूर्वक मार डाला हो और इस प्रकार धोखे से मारा जाकर धरती पर सो रहा हो केसौ ये सब मुझे बताओ एवं विधम बहुत तदा बिलपंतम सदुखितम पितरम दुखित तरो गोविंदो वाक्यम अब्रवी इस प्रकार पिता को अत्यंत दुखित होकर बहुत मिलाप करते देख श्री कृष्ण स्वयं भी बहुत दुखी हो गए और उन्हें सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले न तेनातम वक्त संग्राम मूर्धनी न पृष्ठतः संग्राम स्तर पिताजी अभिमन्यु ने संग्राम में आगे रहकर कर शत्रुओं का सामना किया उसने कभी भी अपना मुख विकृत नहीं किया उस दुस्तर युद्ध में उसने उसने कभी पीठ नहीं दिखाई निहत पृथ्वी पालां सतसघ खेद तो द्रोण कर्णाभ्या लाखों राजाओं के समूह को मारकर द्रोण और कर्ण के साथ युद्ध करते करते जब वह बहुत थक गया उस समय दुस्साहसन के पुत्र के द्वारा मारा गया एको केन सतन युद्धमान यदि प्रभु न स श्य संग्रामेहंत अभिम्रिणा प्रभो यदि निरंतर उसे एक एक वीर के साथ ही युद्ध करना पड़ता तो रणभूमि में बद्रधारी इंद्र भी उसे नहीं मार सकते थे परंतु वहां तो बात ही दूसरी हो गई समाह्रामा पार्थे संसप्त सदाम परिवार अर्जुन संसप्तकों के साथ युद्ध करते हुए संग्राम भूमि से बहुत दूर हट गए थे इस अवसर से लाभ उठाकर क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य आदि कई वीरों ने मिलकर उस बालक को चारों ओर से घेर लिया तथा शत्रुधम सुमहान्तम पिता दौहित्रस्त तो वाष्ण सात विष्णु कुलभूषण पिताजी तो भी शत्रुओं का बड़ा भारी संहार करके आपका वह दौहित्र युद्ध में दुशासन कुमार के अधीन हुआ नूनम च सगत स्वर्गम दही शोकम महामते नहीं व्यसनम आसाध्यसी दंथीकृतबुद्धय महामते अभ्यन्यु निश्चय ही स्वर्ग लोक में गया है अतः आप उसके लिए शोक न कीजिए पवित्र बुद्धि वाले साधु पुरुष संकट में पढ़ने पर भी इतने खिन्न नहीं होते हैं द्रोण प्रवृत्ति द्रोणकर्ण प्रभृति प्रतिथम सिता धड़े महिंद्र प्रतिमा सकनुया दिव जिसने इंद्र के समान पराक्रमी द्रोण द्रोणकर्ण आदि वीरों का युद्ध में ढटकर सामना किया है उसे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे नहीं होगी शोकम जहितुमा च मनो वशम ग शस्त्र परपुनंजयः पर दुर्धर्ष वीर पिताजी इसलिए आप शोक त्याग दीजिए शोक के वशीभूत न होइए ये शत्रुओं के नगर पर विजय पाने वाला वीरवर अभिमन्यु शस्त्राघात से पवित्र हो उत्तम गति को प्राप्त हुआ है तस्मेतो स्नि वीर वीरे सुभद्रे यम साम दुखाता प्राप्य कुरी व ननाद द्रौपदी आर्य क्वर का सर्वे दृष्ट उस वीर के मारे जाने पर मेरी यह बहन भद्रा दुख से आतुर हो पुत्र के पास जाकर कुर्री की भाति विलाप करने लगी और द्रौपदी के पास जाकर दुख मग्न हो पूछने लगी आर्य सब बच्चे कहाँ है मैं उन सबको देखना चाहती हूँ अशा सुवचनम श्रुवा सर्वास्था कुोषित भुजाभ्या परिगृह इनाम इसके बाद सुनकर कुरुकुल की सारी स्त्रियाँ इसे दोनों हाथों से पकड़कर अत्यंत आर्त होकर करुण मिलाप करने लगी उत्तरा चाब्रभृत भद्रे भरता स क्वुते ग्षिप्रगमन मह्यम तस् वेदय स्व सुभद्रा ने उत्तरा से भी पूछा भद्रे तुम्हारा पति वह अभिमनु कहाँ चला गया तुम शीघ्र उसे मेरे आगमन की सूचना दो ननु नैराटी श्रुवा मम गि सदा कस्म ने पतिः विराट कुमारी जो सदा मेरी आवाज सुनकर शीघ्र घर से निकल पड़ता था दही तुम्हारा पति आज मेरे पास क्यों नहीं आता है अभिमन्यु कुशलिनो मातुलास्ते महारथा कुशल चा भ्रुवं सर्वे ताम अभिमन्यु तुम्हारे सभी महारथी मामा सकुशल हैं और युद्ध की इच्छा से यहाँ आए हुए तुमसे उन सब ने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है आचक्ष संग्रामम यथा पूर्वम अरिंदम कस्मा देव बिलपतिम नादेह प्रतिभा ससे शत्रुधमन पहले की भांति आज भी तुम मुझे युद्ध की बात बताओ मैं इस प्रकार विलाप करती हूँ तो भी आज यहाँ तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो एवितवा स्ने तत्परिदेवीत श्रुवा पृथ्स दुखाताक्यम वहावी सुभद्रेवासुदेव नथा साति की नारणे पिताच लाल तोहबाल सहतः काल धर्मरा सुभद्रा का इस प्रकार विलाप सुनकर अत्यंत दुख से आतुर हुई बुआ कुंती ने शन शनय उसे समझाते हुए कहा सुभद्रे वासुदेव ताके और पिता अर्जुन तीनों जिसका बहुत बड़ा लाड़ प्यार करते थे वह बालक अभिमन्यु काल धर्म से मारा गया है उसकी आयु पूरी हो गई इसीलिए मृत्यु के अधीन हुआ है ईद सो मर्थ धर्मो यमाशुतो ज नंद पुत्रो ही तब दुर्धर स्राप्त यद नंदिनी मृत्युलोक में जन्म लेने वाले मनुष्यों का धर्म ही ऐसा है उन्हें एक न एक दिन मृत्यु के वश में होना ही पड़ता है इसलिए शोक न करो तुम्हारा दुर्जय पुत्र परम गति को प्राप्त हुआ है कुल महति जाता से क्षत्रिया महात्मना मा सुचपलाक्ष पद्म पत्रि बेटी कमल दल्लोच ने तुम महात्मा छत्रियों के महान कुल में उत्पन्न हुई हो अतः तुम अपने चंचल नेत्र वाले पुत्र के लिए शोक न करो उत्तराक्षा हिस्सा सुनिश्चते भावि शुभे भा तुम्हारी बहू उत्तरा गर्भवती है तुम उसी की ओर देखो शोक न करो वह भाविनी उत्तराशीघ्रे अभिमन्यु के पुत्र को जन्म देगी एवं आश्वासे तय नाम कुंती यदुकह विहार शोकम दुर्धरतम श्राद्धमस कल्पयत यदुकुलूषण पिताजी इस प्रकाश सुभद्रा को समझाव जाकर कर शोक को त्याग कर कुंती ने उसके श्राद्ध की तैयारी कराई समुप्य धर्म चाह धर्मज्ञ राजा युधिठिर और भीम से इनको आदेश देकर तथा यम के समान पराक्रमी नकुल सहदेव को भी आज्ञा देकर कुंती देवी ने अभिमन्यु के उद्देश्य से अनेक प्रकार के दान दिलाए ततः प्रदा बह ब्राह्मणादुर्भ समाज वैराटी अब्रवेदित यद कुलभूषण तत्पात ब्राह्मणों को बहुत सी गौवे तन देकर कुंती ने विराट कुमारी उत्तरा से कहा वैराटी नहीं है हनतापया कार्यो झनंद भरताोणी गर्भस्थम शिषु अनिंद गुण वाली विराट राजकुमारी अब तुम्हें यहाँ पति के लिए संताप नहीं करना चाहिए सुंदरी तुम्हारे गर्भ में जो अभिमन्यु का बालक है उसकी रक्षा करो एवं मुक्त ततः कुंती विराम महादते तामुाप्य चये माम सुभद्राम सुमुपान महादुते ऐसा कहकर कुंती देवी चुप हो गई उन्हीं की आज्ञा से मैं इस सुभद्रा देवी को साथ लाया हूँ एवं थ निधनम प्राप्त दौहित्र महानद संताप हम तुर्धर शह आचा के मन कथा महानद इस प्रकार आपका दौहित्रभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त हुआ है दुर्धर्ष भीर आप संताप छोड़ दें और मन को शोक मग्न न करें एतिशी महाभारते आशमेदिके परवड़ी अनुगीता परवड़ी वसुदेव सां एकष्टि तमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत आश पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में वसुदेव को सांत्वना विषयक इकसठवा अध्याय पूरा हुआ